नमस्कार दोस्तों अगर आप छह हजार से आठ रुपए के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको 2026 के ऐसे पांच बजट स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे जो इस समय काफी चर्चा में हैं सबसे पहले बात करते हैं ए आई प्लस पल्स दो की इस फोन की शुरुआती कीमत करीब पांच रुपए रखी गई है इसमें छह इंच एच प्लस डिस्प्ले के साथ एक सौ रिफ्रेश रेट मिलता है साथ ही छह हजार पावर की बड़ी बैटरी और फाइव जीरो कैमरा दिया गया है AI प्लस पल्स दो इसका चार जीबी प्लस चौंसठ लगभग पांच रुपए में और छह जीबी प्लस एक सौ अठाईस जीबी वेरियंट करीब सात हजार नौ सौ मार्च को Flipkart पर शुरू होगी और लॉन्च ऑफर में लगभग एक रुपए का डिस्काउंट भी मिल सकता है अब बात करते हैं पीओसी सेवन की ये फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा माना जाता है और इसमें पांच की बैटरी मिलती है पीओ सी इसकी कीमत लगभग छह से सात के बीच रहती है और यह Flipkart तथा Amazon पर उपलब्ध है तीसरे नंबर पर है Samsung Galaxy जीरो सेवन सैमसंग का यह फोन भरोसेमंद ब्रांड के साथ आता है और इसमें बड़ी स्क्रीन और अच्छी बैटरी मिलती है Samsung Galaxy ए जीरो सेवन इसकी कीमत करीब आठ रुपए के आसपास बताई जाती है और यह Amazon तथा Flipkart दोनों जगह मिल जाता है अब बात करते हैं Redmi A5 की यह फोन रोजमर्रा के कामों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है और शॉमी का सर्विस नेटवर्क भी काफी बड़ा है रेडमी ए इसकी कीमत लगभग सात हजार रुपए से आठ हजार रुपए के बीच रहती है और इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है अब आखिरी फोन है लावा बोल्ड एंड टू ये एक भारतीय ब्रांड का फोन है और इसमें क्लीन एंड्रॉयड अनुभव मिलता है इसमें नब्बे हर्च डिस्प्ले और पांच हजार पावर बैटरी दी गई है लावा बोल्ड एंड इसकी कीमत लगभग सात है और अमेजन की सेल में इसे करीब 6,999 हजार में खरीदा जा सकता है अगर कीमत और फीचर्स दोनों को देखा जाए तो AI आई प्लस पल्स दो इस बजट में सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला फोन लगता है इसलिए अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो 11 मार्च की फ्लिपकार्ट सेल को बिल्कुल मक भूलिए धन्यवाद